महाभारत सभा पर्व चतुपंचाशतमोध्याय धृतराष्ट्र का दुर्योधन को समझाना धृतराष्ट्रवाच तम वै ज्यो जय पुत्र तथा। धृतराष्ट्र बोली दुर्योधन तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो जेठी रानी के गर्भ से उत्पन्न हुए हो बेटा पांडवों से द्वेष मत करो क्योंकि द्वेष करने वाला मनुष्य मृत्यु के समान कष्ट पाता है अव्युत्पन्न समान तुल्य मित्र युधिष्ठिर भरत युधिष्ठिर किसी के साथ छल नहीं करते उनका धन तुम्हारे ही जैसा है जो तुम्हारे मित्र हैं वे उनके भी मित्र हैं और युधिष्ठिर तुमसे कभी द्वेष नहीं करते भरत कुल तिलक फिर तुम्हारे जैसे पुरुष को उनसे द्वेष क्यों करना चाहिए तुल्या पुत्र कामयसे मोहानम भूषाशुच तुम्हारा और युधेश् का कुल एवं पराक्रम एक सा है बेटा तुम मोहवस्त अपने भाई की लक्ष्मी की इच्छा क्यों करते हो ऐसे अधम बनो, शांत भाव से रहो, शोक ना करो, ताम तुम महाध्वरम भरत श्रेष्ठ यदि तुम उस यज्ञ वैभव को पाने की अभिलाषा रखते हो तो ऋत्विज लोग तुम्हारे लिए भी गायत्री आदि सात छंद रूपी तंतुओं से युक्त राजसी महायज्ञ का अनुष्ठान करा देंगे आंत राज बहुमान च रत्न्याभरणान चमें देश देश के राजा लोग तुम्हारे लिए भी बड़े प्रेम और आदर से रत्न आभूषण तथा बहुत धन ले आएंगे मही काम दुखा सा ही, ही, ही वीर पत्नी तुचोचते मनोरथम तनुते ही चेत वीरियम भोक्षसे ही मही मीमा बेटा यह पृथ्वी कामधेनु है इसे वीरपत्नी भी कहते हैं अपने पराक्रम से जीते हुई भूमि मनोवांछित फल प्रदान करती है यदि तुम में भी बल और पराक्रम हो तो तुम इस पृथ्वी का यथेष्ट उपभोग कर सकते हो अनाचरितम ता पर भृशम स्वसंतुष्ट स्वधर्म स्थो यह सवी सुख मेधते अभ्यापार तात दूसरे के धन के धन रखना नीच पुरुषों का काम है जो भली भांति अपने धन से संतुष्ट तथा अपने धर्म में ही स्थित है वही सुखपूर्वक उन्नतिशील होता है दूसरे के धन को हड़पने की कोई चेष्टा न करना अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहना और अपने को जो कुछ प्राप्त है उसकी रक्षा करना यही उत्तम वैभव का लक्षण है विपत्ति स्व्यथो दक्ष्यमुत्थान वह अप्रमत्नी नृत्यम भद्राणी पश्यती जो विपत्ति में व्यथित नहीं होता सदा उद्योगशील बना रहता है जिसमें प्रमाद का अभाव है तथा तो जिसके हृदय में विनय रूप सद्गुण है वह मनुष्य सदा कल्याण ही देखता है पांडुपुत्रा तथे ते धातना त्धनाथम वही मित्र द्रोहम चमा कुरु ये पुत्र तुम्हारी भुजाओं के समान है इन्हें काटो मत इसे प्रकार तुम भाइयों के धन के लिए मित्र दो न करो पांडो पुत्रान हराज तथा ते भ्रातृधनम समग्रम मित्रद्रोहेता महान धर्म पिता महा तवते तब राजन तुम पांडवों स्वदेश देश न करो वे तुम्हारे भाई हैं और भाइयों का सारा धन तुम्हारा ही है मित्र दो से बहुत बड़ा पाप होता है। देखो, जो तुम्हारे बाप हैं, वे ही उनके भी अनुभवन प्रियान क्रीडं त्रिभी निरातंक प्रसाम्य भरत सब भरत श्रेष्ठ तुम यज्ञ में धन दान करो मन को प्रिय लगने वाले भोग भोगो और निर्भय होकर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हुए शांत रहो इति श्री महाभारते सभा पर्वणि दूत पर्वण दुर्योधन संतापे चतुपंचाशत तमो इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्योत पर्व में दुर्योधन संताप विषयक चौवनवा अध्याय पूरा हुआ